फिर तो सफेद ये दूध का बड़ा भारी तालाब है और देखते देखते फिर हुआ ये तो खीर समुद्र ही है ये खीर से वारा दे। ये तो से हमने सागर यहाँ पर इसके बाद वो बड़े बड़े भारी भारी हाथी से बढ़कर पूछे झूमते हुए हाथी शरीके बैल वो वो छकड़ों को खींचते हुए और तमाम उस न नंबू के द्वारों पर आ करके खड़े होने लगे प्रबंधक लोग अब सब व्यवस्था है ना कौन तंबू में कौन ठहरेगा ये बात नहीं कि व्यवस्था से सब गड़बड़ी हो जाए वहां पर अरे भगवान की रीला शक्ति स्वयं वहां पर व्यवस्था करने में लगी है इन लोगों के रूप में सब व्यवस्थित तो सब शिविरों के दरवाजों पर आ करके छकड़े खड़े हो गए बैरों को खोल करके अलग चंदिया तो जाने लगा तो पहले बुढ़िया लुवायों को उतारा ये बुढ़िया बुढ़िया माई जो है ये कहीं गिर जा खा जाए तो बुढ़िया मैयाओं को पहले उतारा उसके बाद तरुणिया उतरी फिर खेलती हुई और नाचती हुई कुमारिकाएं सब ये उतरी और विश्राम करना केवल चार ही पर बोले भाई सब चीज मत उतारना जो, जो रात को आवश्यक हो उतनी सामान उतार तो तमाम लोग लग गए उतारने की आवश्यकता अनुसार और जो बैलों के गायों के रक्षक थे ये गाड़ीवान वाहन सब ग्वाले ये अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास जल अन्न इत्यादि ये, ल, ये में सभ्यस्त हो गए और दुकानदारों ने समझा कि इस मेले में तो आज काम बन बनेगा तो अपने अपने हाथ लगा ले दुकान खोल ली और कई विक्रय आरम्भ हो गया दासी आ गई बाजार में सामान लाने को खूब सुंदरियां घर बसाने में लग गईं अब घर बसाना है ना रात भर बैठना है और कहीं यहाँ रसोई बनावेंगे यहाँ सोएंगे तो वो रसोई का स्थान और ये सेनागार ये सब सारी शुद्ध होने लगी अब भगवान सूर्यदेव ये सूर्यदेव ने देखा काम हो जाने तो फिर प्रयास अस्त होना है तो लोगों ने देखा समय पर ही अस्त्र हुए पर समय समय का सूर्य देव को आज भार नहीं आज सूर्य देव सेवा में लगे बोले कहीं रात पड़ गई यहां पर तो ठीक नहीं तो सूर्य देव मानो वो पश्चिम पश्चिम दिग्ग सुंदरी के भवन में निवास करने के लिए मानो चले इस प्रकार अब फिर ये इतने में पीछे वाले सब आ गए तो ये लोग पीछे थे ये पांचों भैया जो है नंद उपनंद अभिनंदनंद और नंदन कि पांच भाई रहे बीच के थे ये नंद तो पांचों भाई और बुरे बड़े जो गोप उनके साथ थे तो पहले आ गए थे सब व्यवस्था कर ली है ना ये सब आ गए तो ये प्रबंधकों को ऐसी आशा नहीं थी कि तू जल्दी आ जाएंगे पर भगवान की लीला शक्ति तो सारा जनसमुदाय सारे चकड़े और सारी गायें वहां पर वो रचना होने के होते होते सब पहुंच गया था भीड़ अब यशोदा रानी जो है उनका रथ आया तो वो अब बड़े अब वो नीलमणि जो है वो तो बस उतरने के लिए उतार ले अरे बोले जल्दी भैया सब ठहरेगा कितनी देर होंगे ठहरता नहीं और सब देखो सुखे सब खड़े हैं हरथ और ये चलता जा रहा है अरे बोले उनका तुम अभी दूर होना बेटा तुम्हारा रथ अभी पीछे है वहां पहुंचेगा तब ठहरेगा अपनी ख्याल पहुंचेगा ये तो सब ठहर गए सब उतर रहे हैं और हम लोग रही है लगी हम रानी कितनी बार बोले रोको रोको नहीं तो नहीं बढ़ेंगे आगे तो मैया ने कहा अच्छा भाई रोक दो उतरना तो है नहीं पर वो न रोके तो हट हट पकड़ ले रोक दिया अब अब चले आगे मेरे उतरें उतरे नहीं तो उतर आगे उतरना थोड़ा सा आगे और फिर बोले बोलो अब उतरेंगे इस प्रकार बार बार मैया शेरस को अब बोले मैया देखो हमको तो भूख लग गई अब उतरने का कोई बहाना करें बोले मैया तुम तो रस तो रुकता नहीं हो सब तो पहुंच गए हमें लग गई भूख अब मैया हम तो खाएंगे अब रोको बिना खाए हम तो आगे नहीं बढ़ते अब मैया विशारी क्या करे कहा भाई रोको रस सब सिपाही इकट्ठे हो गए अच्छा रोको तो वही एक सुंदर तालाब था बन गया तालाब बड़ा सुंदर कमल खिले हुए उसमें पद्म पत्रों उनका वहां चयन कर लिया वो पत्ते ले लिए सब और वृक्षों बैठ करके और पत्तों पर भोजन परस दिया गया निष्ठान और इन्होंने खाया बोले अब चलें बोले अब जल्दी करना नहीं फिर भूख लग जाएगी तो इस प्रकार वो चल रहे है कभी फूल देखा तो बोले भैया ये फूल तो मेंगे ये तो नया फूल तो है अब ये कहे भैया वहां से मंगवा दोगे वहां मंगवा दूंगे नहीं हम तो अभी यहीं लेंगे अभी लेके रहेंगे अब क्या करें फिर गाड़ी रोके फिर फूल दे इस प्रकार वे चलते चलते जा रहे हैं कभी फूल और कभी रस कभी, कभी रस रोकते हैं और कभी हाथ बोलिए फूल रस अरे दूर है लाला दूर नहीं हाथ पहुंचेगा वो रोक जो तू पहुंचेगा तो प्रकार इस प्रकार से तो मैया अपना हाथ बढ़ाकर तोड़ देती बोले ले लाला हम मैं तोड़ देती हूँ अब इस प्रकार से जब फूल इकट्ठे हो गए तो बगल से कोई बगल में छड़ा जा तो उस तो फूल बसाने लगे तो जो हम तुम पर फूल बसाते हैं इस प्रकार ये आनंद करते हुए और ये गारे संध्या होने को आई अब सब के सब पक्षी जो हैं ये अपने अपने घोसलों में जा रहे हैं उड़ करके मोह इत्यादि ये उनकी शाखाओं पर जाकर के बैठ गए हैं और ये हरिणों के दल सब मंडल बांधे हुए और मुंड मंड अपनी पागुर कर रहे अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए और इस प्रकार से सारी प्रकृति मानखिल उठी और इधर तमाम तरबुओं के अंदर दीपक जला दिए गए और दीपों की जोती तमाम फैल गई पहले पहले दार सब आ गए में ये, इनका रश्मि वहां पर आ पहुंचा तो रखाया तो रखाया तो बोले ये पहले कूद पड़े बोले भाई भैया बहुत देर से आया तुमने बहुत देर लगा दी रखने में अरे बोले हमने लगा दी कि तुमने लगा दी तुम बोले यहाँ बोले कर्यागा करेंगे यहाँ बोले फूल तोड़ेंगे यहाँ बोले फल लेंगे ये गाच देखा हम गाछ को छूएंगे देखो तुम्ही लगाई बोले मैया तुम्ही लगाई चलो अब जल्दी तो उतर पड़े पहले अब दास दाशियां तमाम इकट्ठी वहां पर थी तो उतार लिया पहले ये दोनों उतरे बोले कौन सा घर है हमारा अब घर बता दिया बोले ये ये आपके लिए है घुस गए और ये दोनों अब दोनों मैया उतारी अब मैया और कोई चिंता नहीं जल्दी से जादू कराए लाला को तो वो अंदर जाकर के और जादू कराने लगी उधर वो पहले से आई थे, गए थे गाय आ गई तो गायें शब्द ही जाने लगी अब हजारों गाय सा, एक साथ शब्द हुआ वो घर घर घर घर शब्द तमाम तो तो वो जैसे कोई समुद्र मछ रहा है समुद्र मंथन जैसे हुआ था ना उसी प्रकार यहां ये लाखों गायों का दूध एक साथ दुहा गया तो इस प्रकार से दूध दुआ, दुआ जाने लगा और वो दूध जो है पड़ता है नहीं तो तमाम इकट्ठा अच्छा हो करके वो उस पात्र में बर्तन में जिसमें गगरे में वो दूसती बड़े बड़े गगरों में दूसती से कोई थोड़ा सा गिलास होने की पावर दूध देने वाले गैया हो मनो दूध देने वाली गैया और वो सब बलवान बलवान सब दूहने वाले तो वो जब अंदर जाए तो बड़ी सुंदर ध्वनि है उसमें से वो हिले ना दूध चक्कर काटे तो ये सब बड़े राज्यों में जी तुम इसको तो आज नया बाजा बज रहा है भूयान दोह रोज मथुन ध्वाना कृषि दोहनी गर्भ भ्रांत गुग्ध मधुर कृष्ण से रस्योभवत बड़ा आनंद उनको ये अब जब दूध दूर दूर लिया गया अब वो गुरमैया तो नींद आ रही है अब श्याम सुंदर के आंखों में नींद आने लगी नींद छाने लगी अब मैया देखती है कि भाई कि दूध आ जाए गायों का पदम का थोड़ा दूध गर्म करके इनको पिला दे तब सोए पहले नहीं मैया आपको सोएंगे तो मैया नई नई बात सुनाती है दूध तो पिलाना है ना तो ये गाये बड़ी प्यारी रही गाँव के नाम रख छोड़े थे ये ये धवली ये और ये नबली और ये सबली और ये नमानुम क्या क्या नाम तो बोली बोली मैया कह रही देख बेटा वो देख तेरी धबली को लेकर आ रहा है वो धबली आ रहा है धबली को लेके आ रहा है और सबली बोले सबली को दूढ़ेगा तो मैया नींद आ रही है बोले तो जब तक सबरी को दूले तब तक, तक तो ठहर तो पुकारने लगे अरे सबरी जल्दी आओ सबली जल्दी आ, आ जाओ धवली आ जा तो महाराज जहां पुकार सुनी कि वो गाय भीड़ में से निकलकर कर हम्बा, हम्बा करते हुए दौड़ी आ गई सबली धवली पास आ गई तो मैया बोली देख तू तो, तो सो रहा है, है गाय तेरे पास आ रही है कितनी जल्दी सो जाएगा ये देखते आकर के खड़े हो खड़ी हो गयी पास और ये देख कि देख ग्वारे जो गुआरे तेरी गायों पर हाथ फेर रहे हैं और इनके अंगे सहला रहे हैं देखना तेरी ये सबली गाय कितनी सुंदर है तो देख तो देखिए कैसी धवली अच्छी लगती है नामग्राह नया गो धुआम हु, हम बारावई पचर व करी अभियात प्रिणामी का काचित काचित पदम चिरा नई दृश्यते समोहन गोदोहन काल का दृश्य सामने रख रख के मैया श्याम सुंदर को अपने कन्हैया को जगाए रखने का प्रयास करती हैं पर ये अभी तो नींद इनको आने लगी थी खाते खाते चबाया हुआ ग्रास आधा है वो निगल नहीं पाए और आधा ग्रास मुंह में अचर्वित और मैया की गोद में उठत पड़े नींद आ गई धन्य हो गई नींद और यही स्थिति आज बलराम जी की है तो अब मैया ने देखा जब तो बच्चों को नींद आने लगी ये दिन भर गाड़े पर न रहना ना पर तो थक गए बैठे बैठे तब तो अब सोना खींच मैया जल ले करके उन दोनों के मुंह पूछ दिए अब अपने आप को कौन पूछे वहां पर मुंह मुंह पूछ दिए और फिर दोनों को उठा के धीरे से और जो साइनाघाट था सोने का तंबू उसमें सुंदर बिछौना बिछा था वहां ले जाकर दोनों को सुलह दिया इतने में ही गोपों को साथ लिए हुए नंद बाबा उपनंदादी नंदन सनंद ये सब आकर के पहुंचे मैया ने सबको बैठा के भोजन करवाया और फिर थोड़ा सा स्वयं भी खाया वहां तो वही काम फिर पहुंच गई शाम सुंदर लीलवि के पास तो प्रत्येक ब्रजवासी जितने वहां पर थे सबके तम्बू सबके खान खाने की पीने की सोने की सारी व्यवस्था शिविरों में पूरी पूरी और सबके सब सो गए कुछ शंका भय तो है ही नहीं अब तब तमाम जो पहार हैं वो पहरा दे रहे हैं और सब वो बड़े जोर जोर से ध्वनि कर रहे हैं भगवान राम श्याम के नाम की और उधर वो देवी कालिंदी ही आज आनंद में उन्द्म होकर के नाच रही है गारे कल कर शब्द उनका विचित्र तो संगीत माधुरी को प्रकट कर रहा है आज श्याम सुंदर हमारे मुँह उतरेंगे आज शाम सुंदर का कहीं चरण स्पर्श हो गया तो मैं निहाल हो जाऊंगी कालिंदी जी के मन में आज बड़ा उत्साह है और वो मानो आज गान में लग गई बड़ा सुंदर गान हो रहा है और ये शरद हेमंत की ये संधि है तो चंद्रमा की ज्योत्सना तमाम फैल रही है आधी रात बीती तीसरा पहर आया अब सारी सारी ब्रजगोठिया जाग उठी और सब ने अपने अपने कपड़े बदले वेशभूषा धारण किया फिर बाहर आ गई तमाम आंगन जो थे उनमें दीप जल रहे हैं ज्योति ज्योतिभाषित हो रही है अब यहाँ सब पूजा करने वाली थी नारायण की उपासना तो नारायण की पूजा के लिए सब फूल फूल लेकर के पूजा कर ली अब ये रोज का काम तो का दही मथन रात को तो तमाम दही दुहने का शब्द हुआ था और ये तड़के ही रात रहते ही अब मंथन क्रिया शुरू हो गई बिलोना तुम्हारा एक तरफ तो वो हजारों हजारों मटके एक दो धोरे ही तमाम तम्बुओं में चलने लगा वो बिलोने का काम और उसके साथ साथ एक तो वो मंथन धोई फिर इनके जो हाथों में बड़े सुंदर सुंदर कड़े ये मंदिर ये सब जिनमें ओकरधनिया ये तो बड़ी बड़ी मटकियां थी ना ऐसी थोड़ी कि ये बैठ करके जा सके पार भरी ही बिलो लिया तमाम शरीर ना चुटता तो सब एक झंकार करने लगा अब ये एक तो ये मानों मंथन नगरियां बन गई तमाम तमाम नगर में मंथन कार्य दिलोने का काम होने लगा तो एक तो ये मंथन नगरी में मंथन गगरी, इन मंथन गगरियों के अंदर होने वाला एक बड़ा सुंदर गभीर नाथ और इसके बाद इन्होंने अब इनके साथ एक चीज और छीना ये गायन चौध श्रक हरेक काम में श्याम सुंदर के गुण गाना इनके जीव का स्वभाग हो गई ये नहीं कितने नाम तुमको लेने पड़ेंगे आज नियम कर लिया वल्लाख नाम लेंगे रे नियम कर लिया नौवा घड़ी देखते हैं ढेर हो गई यहां ये साधन नहीं है यहां तो जिंदला जीव मानती नहीं श्याम सुंदर का गुण गाये बिना वही बाल लीला तमाम इनके इन्होंने गीत जोड़ लिए तमाम वही गीत एक तरफ तो बाजा बजने लगा मंथन का दूसरी ओर इनके गहनों का झनकार होने लगा और बाजे के ताल ताल में और ये बड़ा सुंदर गान करने लगी चारों तरफ ये माधुरी लालित फैल गया बड़ी सुंदर ध्वनि प्रातः काल का समय अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं और तमाम ये विश्राम नगरी में ये आनंद को हो गया अब ये कि महाराज कुछ विचित्र थी श्याम सुंदर का मंगल गान और गाने वाली श्याम सुंदर की तमाम स्नेह दया गोपांगाएं एक फरमाइशी गान होता है एक दिखावटी गान होता है पैसे के लिए एक दूसरे के मनों को ग्रस्त करने वाला गान होता है और एक मंगलमय आनंदमय भगवान की आनंद ध्वनि होती है सूर्योदय से पूर्व का पवित्र उषा काल और गाने वाली सब के सब पवित्र प्रेम से भरी हुई गोपांगनाएं और गाने की चीज भगवान की मधुर लीला और उनके साथ बाजे ये उन श्री गोपांगनाओं के आभूषणों की धनकार तो इतनी मधुर हुई ये कि इनका, इनका जो वो गान की ध्वनि थी वो पहुंच गई स्वर्ग तक अब तमाम जो दिव्यांगनाएं दिव्यांगनाएं थी दिशाएं सब ये सब भर गई और विमानों पर स्वर्ग आदि में विमानों पर जो सुरसुंदरियां सो रही थी उनके कानों में प्रवेश हुई ये संगीत ध्वनि ये अतुलय लीला आश्रवण सुख तो इस सुख की तुलना में वो देवस्पर सुख जो था वो तुच्छ हो गया मालूम हुआ कि ये तो विषय इसके सामने और यही होता है वह भगवत रस आने पर विषय रस विषवत् प्रतीत होता है ये कसौटी है जिसको भगवत रस के साथ साथ विषयों में रस आता हो उसको भगवत रस मिला नहीं किसी विषय रस को तो उसने भगवत रस मान लिया है भगवान का रस प्राप्त होने पर भोग रस विशवत प्रतीत होता है जहोर सा मालूम होता है हलाहल के समान मालूम होता है तो वे तमाम जो देवियां थी सुर देवियां देवलोक की वो जाग जाग करके उठ बैठी संगीत ध्वनि आते ही और वे उनका मन अन्य भाव से लग गया इन गोप सुंदरियों के ये सुधा प्रवाह बहाने वाले मंगलगान में वो सुन सुन करके आनंद रस्त में निमग्न होने लगी और उनकी उनके मन की सारी वृत्तियां देव देव देव सुंदरियों के मन की सारी वृत्तियाँ ये वज शिविर से आने वाली जो मंगलमयी संगीत ध्वनि थी इसमें विलीन हो गई तो भगवद बाल कृष्ण गुण गण गान कलरव कर्ण रम्युग विधीयम सेदिमथन मणिमय मंजु मंजीर वलयाद विगद भूषण सिंह सहचरण गर्गरी कुहर विहर मन मतन सर गान कलरव मधुरीम सर सतयासी अतिशय सुलि जगद मंगल समूल निर्मूली कनुकुशल दिगंगना गणकता ध्वन दिखित पिपोषेण तत्मरा जुगुप्त्सया पथशयन जुगुप्त्सया तरीतमे जागृती नमेका भावण तमेव निर्घोषमाकयती श्रवणनंदो जायते स्म सुर सुंदरिया इस संगीत ध्वनि में अपने मन को अन्य भाव से लगाने को बाध्य हो ये उस संगीत की महत्ता है जो संगीत देवों के देवभोग को भी विस्मित करा देता है जिस भगवान के मंगल गान की ध्वनि देवसुलभ जो भोग हैं उनमें विष्वुद्धि फैला कर देती है वो कुछ विचित्र होती है और वो उन्हीं के हृदय से निकलती है जिनके हृदय में भगवत रस भरा होता है जो चीज जहाँ होती है वही होती है ना ये किसी गायक के गाय में नहीं आ सकती सूरदास के गाय में आ सकती है वो गायक भी और कभी भी हरेक गायक नहीं जा गा सकता